मंत्र और सुमिरन की कला ट्रैक दो भजन से सुति की ओर अनोशो टॉक अजहुन चेत गवार नंबर टेन पहला प्रश्न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 तेल को कुड़ेेलते एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसकी अखंड धारा होती सुरती तेल की धार 24 घंटे पे समा जाए जागते तो बनी ही रहे नींद में भी बनी रहे शरीर सो जाए मन सो जाए लेकिन सुरती ना सोए, अखंड तो पहली तो बात मन से यह काम ना हो सकेगा